नमस्कार मेरा नाम चिरायु मेहता है मैं अभी सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा हूं इंदौर से ही और मेरा आप सभी को सिर्फ इतना कहना है कि स्वस्थ रहें मस्त रहें, और आप सुन रहे हैं रेडियो सरगम 90.8 पॉइंट सुनो दिल से नमस्कार आप सुन रहे रेडियो सरगम 90.8 पॉइंट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम लोग यहाँ के जीवन जो संस्थान में पहुंचे हैं जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है और ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है जिनका कोई नहीं है तो ऐसे बच्चों को विशेष रूप से यहाँ पर पढ़ाया जाता है इन बच्चों पर विशेष रूप से जो ध्यान दिया जाता है उनका पूरा ऑलराउंड हेल्थ के लिए काम किया जाता है जहाँ पर उनकी पढ़ाई भी होती है और साथ साथ उनको कुछ एक्टिविटीज़ भी सिखाते हैं सिलाई काम हो या फिर जो भी उनके अंदर टैलेंट है जैसे क्राफ्ट है आर्ट है मूर्ति बनाने का काम है जो भी वो बच्चे कर सकते हैं उनको उस तरह का सहयोग दिया जाता है तो आज हम लोग रेडियो सरगम की ओर से इन बच्चों से मिलने आए थे और यहाँ के बच्चों को हमने रेडियो स्किल्स के बारे में बताया रेडियो के बारे में बताया और बच्चों से कुछ बातें भी की बच्चों की रुचि देखकर हमने एक वर्कशॉप किया छोटा सा जिसमें चार ग्रुप बनाए थे और हर ग्रुप को एक एक्टिविटी दिया था तो आइए उन एक्टिविटीज़ में बच्चों ने क्या किया है उनके ग्रुप लीडर से उनकी बातें सुनते हैं आप सुन रहे हैं FM. सुनो, से। नमस्कार मैं हूं श्रीमती कल्याणी ने जीवन ज्योति बालिका ग्रह की पर्यवेक्षक अधीक्षिका हूं मैं अपनी बालिका ग्रह की बालिकाओं के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगी हमारे यहाँ जो बालिकाएं आती है वो अनेक समस्याओं से ग्रस्त होकर आती है परन्तु इन बालिकाओं को हम और हमारे साथ की टीम सब मिल उनके टैलेंट को देख के उनको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और यही बालिकाएं आज बहुत आगे बढ़ रही हैं धन्यवाद आप सुन रहे हैं रेडियो सरगम 90.8 एफएम सुनो दिल से मैं तानिया कुमारी सभी को गुड आफ्टरनून मैं आपको एक सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ जो मैंने अभी अभी सीखा है तो मैं अपना सॉन्ग सुना रही हूँ तेरे जाने का गम और न आने का गम फिर जमाने का गम क्या करें राह देखे नज़र रात भर जाग कर पर पर तेरी तो खबर ना मिले बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम्हें आना बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम्हें आना क्या कहे न चाहती है तुम आओगे मुझे मिलने खबर ये भी तुम्हें लाना बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम्हें आना थैंक यू देश के निवासी सभी जन एक है रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है हिंद देश के निवासी सभी जन एक है रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है बेला गुलाब जूही चंपा चमेली बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूँ माला में है, प्यारे प्यारे फूल गू थे माला में हिंद देश के निवासी सभी जन एक है रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है कोयल की कूक पपी है की ठेर प्यारी कोयल की कूक पपी है की ठेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल बुल राग मगर एक है गा रही तराना बुलबुल बुल राग मगर एक है हिंद देश के निवासी सभी जनेक रंगरूप वेशभाषा चाहे अनेक है रंगरूप वेश भाषा चाहे अनेक है रंगरूप वेश भाषा चाहे अनेक थैंक यू जीवन जैति तिथि रानी उड़ी बाँस मऊली तो रोने लगी ड्राइवर बोला आधा तितली बोली हट बद लगा है बास बंदर मुझे बना दे राम लंबी पूछ लगा देना मैं पेड़ों पे चढ़ जाऊंगा मीठे फल में खाऊंगा You. आफ्टर नून ऑल ऑफ़ यू मेरा नाम अरमित कौर है मतलब हम मेरे जो फर्स्ट ग्रुप है उन लोगों ने ना मतलब एक ग्रुप मतलब एक रेडियो ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा है उसका नाम है बिग ड्रीम एफ एम रेडियो जिसमें कि हम मतलब बड़े सपने सपनों को साकार करने के तरीके सपने हमेशा बड़े ही देखें और सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी ज़रूरी है संघर्ष भी ज़रूरी है बिना संघर्ष के सपने पूरे नहीं होते और जो हमारे सपने उन और उनको पूरा किया जा सकता है और जिन्होंने मतलब सपने पूरे करे जो हम बनना चाहते हैं वो जो दूसरे लोग बने हैं उनसे मतलब मिलेंगे तो अपने को और उसके बारे में अच्छे से पता चलेगा सपने वही देखें जिनको हम पूरा कर सकते हैं मतलब कुछ भी नहीं देख लेगी कहीं भी सपने देखने का मतलब सबको ओके नमस्कार मैं दीपिका पवार मैं संस्था में रहती हूँ मैं इन सभी बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ यहाँ की मैडम भी बहुत अच्छी है सबको प्रणाम करती हूँ आज हमने रेडियो एफएम के बारे में सीखा है आकाशवाणी है इसमें हमने अभी वर्कआउट किया है छोटा सा रेडियो एफएम बजाते रहो मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे जो तुम जाओगे जो तुम जाओगे ओ मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे सुनिया सुनिया गलिया दे रो लेना नहीं तू है किसे हो तू को लेना नहीं सुनिया सुनिया गलियाँ के बिच रो लेना नहीं तुहे किस होर ने तू को ले नहीं ओ शायर जानी जे रुलाओगे बड़ा पचताओगे बड़ा पचताओगे ओ मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे बड़ा पचताओगे बड़ा पचताओगे मुझसे जो नजरे चुराने लगे हो लगता है कोई और गले जाने लगे हो खाब जो देखे हम दोनों ने मिलके धीरे धीरे क्यों दफनाने लगे हो करना ना और बर्बाद दे बस थैंक यू एक वतन के ऊपर लिखा था बस तैरना है तो समुंदर में तैरो नदी नालों में क्या रखा है प्यार करना है तो वतन से करो एक बेवफा लोगों में क्या रखा है थैंक यूं गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आज हमने एफएम के साथ कुछ बातचीत करी और उनके साथ भाग लिया जो वो हमको सिखाना चाहते थे और आज हमने कुछ टॉपिक पे स्वच्छता अभियान उस पर हमने कुछ लिखा है जैसे हमारे महात्मा गांधी है उनका सपना था कि भारत स्वच्छ बने और उन्होंने उन्होंने बहुत कोशिश भी की थी पर वो सपना पूरा उस समय नहीं हो पाया जब बाद में प्रधानमंत्री आए मोदी जी उन्होंने भारत को स्वच्छ बनाने में पूरी गा, गाड़ियां गाड़ियाँ लगवाई जहां जहाँ कहीं कहीं डब्बे खड़ी करें जिससे हमारा भारत स्वच्छ बने और वही मतलब लोगों ने भी वैसा ही किया कि हर जगह गए मतलब सब जगह पूरा रोड की साफ़ सफ़ाई करी हर जगह साफ सफाई अपने मतलब हर गली गली की साफ़ सफाई करी और महात्मा गांधी का सपना पूरा किया इससे सब और यहाँ हमारे मतलब इसी साफ़ सफाई के कारण हमारा इंदौर तीन बार स्वच्छता में प्रथम आया है इसी कारण हमें भी खुशी और हम चाहते हैं कि और ये प्रथम आए इसी कारण आप भी ऐसी वो करें कि स्वच्छता अच्छा नंबर बने बने और आप दिन पे दिन और सफाई अच्छे से करते हैं जिससे हमारा स्वच्छ नंबर बने बात मेरा नाम, नाम नंदनी डामोर है मैं क्लास नाइन्थ में पढ़ती हूँ और मेरे साथ जितने ग्रुप थे सबको धन्यवाद गुड मॉर्निंग टू ऑल मैं पूजा दुबे और uh, मेरा ग्रुप फोर हम लोग को टॉपिक दिया गया था टेक्नोलॉजी हम आ, आज आज के युग ने टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी की वजह से आज देश बहुत प्रगति कर रहा है और जित जैसे लोग पुराने ज़माने में कैसे खेती करते थे गाय भीड़ ढोर से तो आज टैक्टर्स और टूल्स आ गए हैं जिसकी वजह से फार्मर्स को इजी हो गया है और उनका टाइम भी सेव होता है ताकि वो इस्टोरेज और वो सब दूसरी दूसरी प्रक्रिया भी कर सके कृषि की और पहले के ज़माने में कैसा होता था बस से दूसरी जगह जाना पड़ता था जिससे टाइम वेस्ट होता था लोगों का तो आज ट्रेन और एरोप्लेन्स और कार्स बाइक आ गए हैं जिसकी वजह से हम आ, मतलब फास्ट फास्ट कर सकते हैं अपना ट्रांसपोर्टेशन और uh, उसकी वजह से हमें फॉरेन से भी कम्युनिकेशन हो रहा है हमें फॉरेन की चीज़ें भी मिल रही है टेक्नोलॉजी की वजह से और हमें पता चल रहा है कि हमारे देश में क्या नहीं है क्या है और दूसरे देश में क्या है क्या नहीं है उनकी वजह से तो हम उनसे भी एक्सचेंज कर रहे हैं और उनको भी हमारी करेंसी जा रही है और हमारे उनकी भी करेंसी हमारे पास आ रही है जिसकी वजह से आज हमारे देश में बहुत कुछ आ रहा है और जा रहा भी है और हमारा इंडिया बहुत प्रगति कर रहा है मतलब पहले इंडिया में बहुत अनइंप्लॉयमेंट था पर अब एजुकेशन आ गया है और ये सब आ गया है जिसकी वजह से हमारा देश ठीक है डेवलप कर रहा है मगर अभी करा नहीं है इतने अच्छे से थैंक यू मैं पूजा दुबे और मेरे ग्रुप ने बहुत कॉपरेट करा है और मेरा ग्रुप बहुत अच्छा था क्या बात है क्या बात है बहुत खूबसूरत बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही सुंदर ढंग से बच्चों ने प्रेजेंटेशन दिया आशा करता हूँ आप सभी सुनकर उनकी भावनाओं को समझ पा रहे होंगे जो जो टॉपिक उन्हें दिया था उस टॉपिक पे उन्होंने मंथन किया और अपने विचार हमारे बीच में शेयर किया तो चलिए सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल आगे भी हमें इसी तरह बच्चों को जोड़ने की कोशिश हम करते रहेंगे बच्चों को रेडियो स्किल्स के बारे में बताते रहेंगे बच्चों को मोटिवेट करते रहेंगे और आप सभी इन बच्चों के लिए शुभकामनाएं मंगल कामनाएँ करें और रेडियो सरगम भी इन बच्चों के साथ है उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाने के लिए आशा करता हूं आप सभी को अच्छा लग रहा है और यहां के जो हमारे जीवन ज्योत के विशेष जो टीचर्स हैं जो स्टाफ हैं उन सभी को भी बहुत सारी शुभकामनाएँ जो बच्चों के लिए अपना विशेष समय दे रहे हैं और उनके प्रति एक शुभ भावना है कि हमारे बच्चे कही कहीं ना कहीं अपने जीवन को श्रेष्ठ और सफल बनाएं, अपने करियर बनाएं, अपना जीवन अच्छा बनाएं, तो इसी भाव को लेकर वो बच्चों के साथ रहते हैं और मेहनत करते हैं तो सभी स्टाफ को भी हमारी ओर से रेडियो सरगम की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएँ तो चलिए साथियों आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलता हूँ मैं अगले मोड पर बच्चों के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो सरगम नाइन्टी पॉइंट सुनो दिल से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 कुछ तो एहसास बन आवाज़ सुन कुछ तो न एहसास बन छोड़ के तू तो झूठी ख्वाहिश महसूस कर अपने वक्त की तू जीना अब हमेश